आध्यात्मरामण उत्तरकांड छठ मग अथराबोष मेधाधीशुदिणा यज्ञ स्वर्णमय सीताय विपुल्युति तस्ताशे सर्व राज दर्शय सामा ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या समाजक मंदि इधर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए उस महा यज्ञशाला में यज्ञोत्सव देखने के लिए सभी ऋषि राजर्षि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आदि आए थे वाल्मीकि संग्रह्य गायंतलबू तो तो जगाम ऋषिवाट से समीप मुनिपुंगव तैका स्थित शात सीरमे मुनि कुश प्रपक्ष कथांतरे मुनि कथातरे मुनिश्रेष्ठ जी भी गान करते हुए कुश और को साथ ले वहां आए और जहाँ मुनियों के ठहरने का स्थान था वहाँ उतरे वहाँ एक दिन एकांत में शांत भाव से बैठे हुए बाल्मीकि मुनि से उनकी समाधि खुलने पर कुछ ने कथा के बीच में ही ज्ञान शास्त्र के विषय में पूछा भगवान स्रोत में क्षाम खिले न संस्तिर कथम उत्पाद्य दृढ़ कथम विमुच्य देश दृढ़ वक्त अर्सी सर्व्ञ मह्यम शिष्याय ते मु वह बोला भगवान मैं आपके मुखारविंद से संक्षेप में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीव को यह सुदृढ़ संसार बंधन किस प्रकार प्राप्त होता है और फिर इस संसार नामक दृढ़ बंधन से उसे छुटकारा कैसे मिलता है हे मुने आप सर्वज्ञ हैं है मुद्दप्रणशिष्य से आप यह संपूर्ण रहस्य कहिए वाल्मीकिक्षा मिते सर्व संक्षेपाद्वोक्ष चापि स्वन चापी मत श्रुवाचर भक्त भविष्य अदेहस्य चिरात्म वाल्मीकि बोले सुन मैं तुझे संक्षेप से साधन के सहित बंध और मोक्ष का संपूर्ण स्वरूप सुनाता हूँ मैं जैसा कहूँ वह सब सुनकर तू इसी प्रकार आचरण कर इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन मुक्त हो जाएगा देतन आत्मा का यह देह ही बड़ा भारी घर है तहंकार एवास्म मंत्री तेन कल्पिता देह गेहाम समारोप्य चिदात्मरी तेन विदाते चिदानद्वासी वो स्वयं तेन संकल्पी संकल्प, संकल्प निघावृत पुत्रदार गृह संकल्प इसमें उसने अहंकार को ही अपना मंत्री बना रखा है यह अहंकार रूप मंत्री देह विमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उससे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चिदानंद रूप आत्मा में ही करता है उस अहंकार से व्याप्त हुआ देही जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प रूपी वेणियों से बंधता है और फिर रात दिन पुत्र स्त्री और गृह आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है स्वयं परिसोचति सर्वदा संकल्पयेह पिशोचती तयस्तमो देहांघमोम तम संज्ञा संगत कारणम सेह तमो रिकल्पान्यम तामसचेत अत्यम तामसो भूत सत्वो हि संकलो धर्म जानाण अदूर मोक्ष साम्राज्य सुखो हि षति रजो हि संकलो लोकेवहारेतिषति संसारे पुत्राणुरंजि त्रिवधं तो पितज्यूमेतन महामते संकल्प प्राप्त आने परीक्षे दृष्टि सर्वा परतज नियम्य मन सा मन सभाषाभ्य सकल्प से क्षय कुरु यदि वर्ष सहसा स्त रुण पातालस्थस्थ सेगस्थसा ते ढक नान्य कचिदुपये इस इस प्रकार संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता है इस अहंकार के सत्व, रज, तम, नामक उत्तम अधम और मध्यम तीन प्रकार के देह हैं यही तीनों संसार की स्थिति के कारण हैं इनमें से तामस संकल्प से नित्य प्रति तामसिक चेष्टाएं करने से ही जीव अत्यंत तमोगुणी होकर कीड़े मकोड़े आदि योनियों को प्राप्त होता है जो सात्विक संकल्प वाला होता है वह धर्म और ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोक्ष साम्राज्य के पास ही सुख सुखपूर्वक रहता है तथा राजस संकल्प होने से लोग व्यवहार करता हुआ संसार में पुत्र स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है हे महामते जो पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है वह चित्त के लीन होने पर परम पद प्राप्त कर लेता है इसलिए तू समस्त विचारों को छोड़कर और अपने मन से ही मन का संयम कर बाहर भीतर के संपूर्ण संकल्पों का क्षय कर दे हे अनग यदि तू पाताल पृथ्वी अथवा स्वर्ग आदि में कहीं भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी संसार बंधन से मुक्त होने का तो संकल्प नाश के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं अनावाधे विकारे स्वयं सुखे परम पावे संकल्पोप यन पौरुषेण परम कुरु संकल्प तंत निखिला प्रोहता किला नघ चिन्ह तंत न जानी म्वानी विभवा पर इसलिए जो दुखहीन विकारहीन स्वानंद स्वरूप और परम पवित्र है उस संकल्प शांति के लिए तो पूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर हे अनग ये जितने भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प के तागे में पिरोए हुए हैं जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता भी नहीं चलता कि संसार के ये परम वैभव कहाँ चले जाते हैं निसंकल्पो प्राप्त परोभव निसंकलो याप्त व्यवहारपो स ये संकल्पजा जीव ब्रह्मया अगत परे प्रथम पास अधिगमे मुच्य अगम पदम तदतत सुसुप्त सुसुप्तचिवृत्ति अतः संकल्प विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर रहा संकल्प जाल के छीण हो जाने पर जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है परमार्थ ज्ञान से संपन्न होकर तू हठपूर्वक संपूर्ण विकल्प जाल को त्याग दे और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए चित्तवृत्ति को लीन करके उस अद्वितीय पद को प्राप्त कर ले यदि श्रीमद आध्यात्म रामायरी उमाश्वर संवाद उत्तरकांडे षर्ग